हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम अरे हरे हरे वैष्णवों का परम धर्म श्रीमद् भागवत भागवत को रोजाना पढ़ने से रोजाना सुनने से तमाम माति ख्वाहिहिश दूर होते हैं वो भगवान जिनकी तारीफ उत्तम श्लोकों से होती है वे हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं कृष्ण जिनका नाम गोकुल जल ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम आइए रामचरित्र में प्रवेश करते हैं भरत जी महाराज जी सब अयोध्या वासियों को लेकर भगवान श्री राम जी को लेने के लिए गए वन में तो उस समय भरत जी महाराज जी के संग कुछ लोग हाथी पर है कुछ लोग रथों पर हैं और माताएं पालकी में हैं और कुछ लोग गुड़ सवार घुड़ों पर हैं और सब लोग किसके दर्शन के लिए जा रहे हैं राम के दर्शन के लिए यही दशा हमारी है हम सब कुछ लोग जैसे कि भगवान श्री राम को पाने के लिए योग साधना करते हैं कुछ लोग व्रत करते हैं कुछ लोग भक्ति करते हैं अब जैसे कि भरत जी के संग यहाँ पर देखिए कुछ लोग रथों पर हैं तो रत जो न रथ वो धर्म मार्ग गया तो कुछ लोग धर्म के द्वारा भगवान राम को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं धर्म को अपनाकर और कुछ लोग हाथी पर हैं हाथी योग मार्ग गया तो हाथी करते क्या है योग माया योग मार्ग तो कुछ लोग योग मार्ग से श्री राम जी को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं माताएं पालकी में है पालकी भक्ति मार्ग कहा गया है भक्ति मार्ग क्यों क्योंकि भक्त तो भगवान के कंधे पर ही जाता हैगा इस तरह से माताएं है पालकी पर है और कुछ लोग घोड़े सवार हैं इसे कहते योग साधना योग के द्वारा इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी को लाने के लिए भरत जी महाराज जी मन की ओर गए तो श्रृंगेपुर गया उस समय जब निषाद राज ने अयोध्या की सेना देखी भरत को देखा तो निषाद राज जी के मन में ये संदेह हुआ कि भरत को भय है किस बात का भय है कहीं राम अपने चौदह वर्ष के वनवास को काट कर कहीं पुन गद्दी को ना प्राप्त कर ले। तो ये भरत सेना लेकर क्यों आया है राम को मारने के लिए उस समय निषाद राज ने अपने सैनिकों से कह दिया कि आज जो ने आज आज हमारा जीवन का परम लक्ष्य है लक्ष्य क्या राम सेवा एक गंगा जी का घाट और दूसरा राम कार्य मैं सुग खाता हूं कि मैं भरत और भरत की सेना को आगे नहीं बढ़ने दूंगा उस वक्त जो है ये भाव कर कर जब सब तैयार हो गए थे लड़ने के लिए तो उस समय किसी को छींक आ गई जब छींक आई तो उस समय सब लोग बड़े सोच में पड़ गए ये तो आप शकुन है कि हम तो इस युद्ध के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर छींक आ गई तो उस समय एक बूढ़े ने कहा कि छींक दाई ओर आई है बाई ओर नहीं आई है यानी कि दाई ओर छींक आने का अर्थ ये है कि हमें शुभ संकेत मिल रहा है कि, कि भरत जो है भरत वो लड़ने के लिए नहीं आया वो प्रभु रामचंद्र जी को पुनः अयोध्या लौटाने के लिए आए इस तरह से निषाद राज ने कहा कि हमें इस बूढ़े की बात को मान लेना चाहिए और जो लोग बूढ़े की बात को नहीं मानते फिर बाद में उन्हें पछताना पड़ता है इस तरह से हुआ यह कि निषाद राज जी गए तो कुछ दूरी पर खड़े थे क्योंकि निषाद राज अपने आप को पति समझ रहे हैं कि मैं तो शुद्ध जाति और ये तो महाराज है तो उस समय विशेष ऋषि ने कहा भरत जो निषाद राज्य को आप देख रहे हैं ये आपके बड़े भैया राम जी के घनिष्ठ मित्र रहेंगे। ये सुनते ही भरत जी दौड़े और निषाद राज्य अपने गले से लगा लिया फिर वहीं श्रृंगेपुर में रात बिताई तो हुआ ये था कि भरत जी महाराज जी ने निषाद राज्य से कहा कि मेरे प्रभु कहाँ ठहरे थे तो उस समय निषाज राज जी ने कहा कि भरत ये जो तुम ये शीशम का वृक्ष देख रहे हैं यहीं लक्ष्मण जी ने पत्थों की शैया बिछाई थी और सीता राम प्रभु जी ने यहीं विश्राम किया था तो भरत जी महाराज जी तो उस जगह पर लोट पोट करने लगे इसके बाद श्री भरत जी महाराज जी सवेरे गंगा पार करते क्योंकि बहुत सी नौका की व्यवस्था कर दी निषाज राज जी ने तो आगे गए भरद्वाज जी के आश्रम पर भरद्वाज ऋषि भरत जी को मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। उस वक्त भरद्वाज जी ने कहा कि भरत सारे यज्ञ तप व्रत का फल सीताराम जी का दर्शन और सीताराम जी के दर्शन का फल क्या है भरत मुझे तुम्हारा दर्शन होगा सारी रात प्रभु की जो है आपकी चर्चा भी गुजरी थी उस समय भरद्वाज जी कहते हैं कि जिस समय प्रभु ने त्रिवेणी में स्नान किया और जब तर्पण करने लगे उस समय जब संकल्प लिया और संकल्प में जब भरत भरतखंड आया तो राम जी मूर्छित हो गए थे इतना प्रेम आपसे करते हैं इस तरह से भरत जी महाराज जी त्रिवेणी पर गए और वहाँ पर जो है प्रार्थना करी भरत जी ने कहा कि मांगो भी एक त्याज निज धर्मों क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ क्षत्रिय का काम भीख मांगना नहीं है लेकिन आज मैं अपने धर्म का त्याग करता हूँ तो सबसे पहले श्री भरत जी महाराज जी ने यमुना महारानी को नमन किया और कहा कि देखो वैसे तो आपसे मांगना नहीं चाहिए आप हमारे कुल की कन्याओं कन्याओं से मांगना नहीं चाहिए क्योंकि आप जो है सूर्य पुत्री हो और हम सूर्यवंशी हैं लेकिन आज मैं अपने धर्म का त्याग करता हूँ और आपसे मांगता हूँ कि मुझे राम की रुचि राम की भक्ति प्राप्त हो जाए मुझे राम जी प्राप्त हो जाए गंगा जी से प्रार्थना करी हे माँ गंगा आप भी हमारी वंश की कन्या हो क्योंकि हमारी वंश के पूर्वज भागीरथ जी के द्वारा आप आई आइए मैं आपसे भी भीख मांगता हूँ कि मेरे रामचरणों में रुचि हो जाए और अंत में कहा हे माँ सरस्वती आप भी तो हमारी कुल की हो क्योंकि हमारे गुरुदेव विशेष ऋषि आप